सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक 16 कांति की आधारशिला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 और सोक्रटिस को जिन्होंने जहर दिया था वे कौन थे उस समय के बुद्धिवादी लोग थे कल्याण चंद्र जो मेरे साथ हो रहा है वह स्वाभाविक है अपेक्षित है उस समय आश्चर्यचकित नहीं हूं होना ही था होना ही चाहिए इसी तरह बुद्धिवादियों ने बुद्धों का सदा सम्मान किया है ये उनके सम्मान का ढंग है यह हम पहचानते हैं